आज 27 जून 2013 का शुभ दिन है और आप सबका आश्रम में स्वागत आज हमारे बीच पंकज भैया और कवल भैया नए आए हैं आपका विशेष तौर से स्वागत और जैसे कि हम हमारी परंपरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी समझते हैं कि जब भी कोई आते हैं तो थोड़ी सी मूलभूत जानकारी जरूरी होती है क्योंकि उसके बगैर हम यहाँ पर वो पूरा आनंद नहीं उठा पाते तो यह आश्रम काश्मीर शिव दर्शन पर आधारित है और काश्मीर स्वदर्शन का एक वृहद वु साहित्य है और उसमें अद्वैत शिव दर्शन पर ही चर्चा होती है अद्वैत शिव दर्शन वास्तव में अद्वैत फिलोसॉफी अद्वैत दर्शन मूलत पूर्णतः वैज्ञानिक आधारों पर आधारित होता है इसमें हम बाहरी पाखंड पर ज्यादा विश्वास नहीं करते बल्कि मूलतः हम अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं हमारी नजर बदलती है हमारे विचार बदलते हैं हमारी दृष्टि बदलती है और हमारे सोचने विचारने का तरीका लोगों से मिलने जुलने का तरीका और उनके बीच में उठने बैठने का तरीका हमारा बदलता चला जाता है और ये सारा परिवर्तन हमारे अंदर होता है हमारे बाहर होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है हमारी ड्रेस हमारे कपड़े हमारे बाहर के जितने भी आवरण हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं है जो कुछ भी महत्व है वो हमारे भीतर से बदलने का है और इस बदलाव को कैसे अंजाम दिया जाए किस तरीके से उस बदलाव को लाया जाए उसके लिए ये दर्शन सतत थ्योरिटिकल यानी कि एक विशिष्ट सिद्धांतिक बात भी कहता है और वहीं के वहीं वो आपको उसका तरीका भी सिखाता है कि किस तरीके से इसको हम अपने जीवन में उतारें हमें से कुछ लोग हम बौद्धिक दृष्टि से किसी विद्या को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं लेकिन महत्व तो इस बात का है कि उसको फिर अपने जीवन में उतारें और उसके साथ में हम अपने आप का परीक्षण करते चले कि विभिन्न परिस्थितियों में हम कितने बदले इस परिस्थिति में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए था और हमने कैसा किया और उसमें हम पहले कैसा करते थे और आप कैसा कर रहे हैं क्या हमें कोई परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन आना जरूरी है और परिवर्तन जरूर आता है तिल तिल करके आता है धीमे धीमे आता है बुन बुन करके आता है लेकिन आता है जैसे कि हम हमेशा हम बात करते आए कि एक चक्र है जो संसार है जो केंद्र है वो शिव है हमारी दिशा हमेशा परिधि की तरफ होती है एक संसारिक व्यक्ति हमेशा परिधि की तरफ भागता है और परिधि से बड़ा इल्यूजन कुछ नहीं है दृष्टिदोष भ्रम कुछ भी नहीं है परिधि एक सबसे बड़ा भ्रम है क्योंकि जैसे ही हम परिधि की ओर जाते हैं तो हमें क्षितिज पर एक और नई परिधि दिखाई देती है किसी और नई परिधि की तरफ पहुँचते पहुंचते हमको क्षितिज पर और फिर नई परिधि दिखाई देती इस तरह कभी अगर हम संसार के दौड़ में संतोष की उम्मीद करें तो वो हमेशा एक भुलावा साबित होती है मृग मरी चेका की तरह हम किसी एक अनजान या किसी अनदेखे या अनसोचे अनसमझे लक्ष्य की ओर दौड़ते चले जाते वो लक्ष्य हमको कभी भी मिल नहीं पाता क्योंकि किसी भी स्थिति में संसार के किसी भी प्राप्ति से स्थायी सुख कभी प्राप्त नहीं हो पाता वो हमेशा भ्रम की स्थिति होती है जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं या यही माया है जब हमारे परिधियों की दौड़ जारी रहती है और किसी भी परिधि पर पहुंचने के बाद एक बड़ी परिधि फिर दिखाई देने लगती है और उस बड़ी परिधि पर पहुंचने पर फिर एक बड़ी परिधि दिखाई देने लगती है यह एक अविरल क्रम है और यह संसार की दौड़ है यही कई योनियों में भटकने वाली बात है जब हम इन दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो हम कभी भी अंतर से आनंद प्रसन्नता शांति ऐश्वर्य का महसूस करना भूल जाते कभी कर ही नहीं पाते हैं ऐसी चीजों का महसूस और हम हमेशा एक अतृप्ति एक असंतोष एक प्रतिस्पर्धा एक ईर्षा लेकर जीते हैं वो पूरा हमारे जीवन को खाक कर देता है परिधि की तरफ पहुंचते-पहुंचते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है किसी भी परिधि तक पहुँचने के बाद नई परिधि दिखाई देती इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य कभी मिलता ही नहीं और उसमें जीवन हमारा समाप्त हो जाता है यहां पर हमारी वासना अतृप्त होती है और उस अतृप्त वासना को लेके हमारा जो पुराष्टक है जो हमारा एक पिंजरा है जिसमें हमारी आत्मा कैद है वो हमको एक नया शरीर दिलवा देता है और उस नए शरीर का स्वरूप वो होता है जो हमारे अतृप्त वासना का स्वरूप होता है जैसी हमारी अतृप्त वासना होती है, वैसा हमें नया शरीर प्राप्त हो जाता इसलिए वो नया शरीर हमेशा हमारी अतृप्त वासनाओं को पूर्ति करने के लिए मिलता है साथ ही साथ वो कर्मायतन है भोगायतन है क्योंकि हमने जो जो कर्म किए हैं उन, कर्म, उन कर्मों का हमको फल मिलता है और हमको वो नए शरीर में भोगना पड़ता है अब हम ये भी समझते हैं जैसे धीरे धीरे जो लोग यहां आते रहते हैं समझते हैं कि हम स्वयं शिव स्वरूप हैं, उसी केंद्र से निकले हैं। केंद्र जो है शिव है या अस्तित्व का नाम ही शिव है अस्तित्व और शिव में अब उसका हम शिव कहे ब्रह्म कहें उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो हमारा केंद्रीय अस्तित्व है वो है हमारा परशु और वही अपने आप को इन भिन्न भिन्न रूपों में परिधि में प्रकट करता है इस बात को अपन इस तरह समझें कि जब अस्तित्व था उस समय न तो अंतरिक्ष था न पदार्थ था न समय था क्योंकि तो समय की अवधारणा अंतरिक्ष बिगर संभव ही नहीं है वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है जो आइंस्टीन ने भी उस सिद्ध कर चुका है कि अंतरिक्ष और समय ये एक दो आयाम है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब वो समय अंतरिक्ष पदार्थ कुछ भी नहीं था उस समय में अस्तित्व था जब कोई प्रथम घटना घटी इस ब्रह्मांड के निर्माण की इस संसार की सृष्टि के, के निर्माण की तो उसका कोई दृष्टा था क्योंकि कोई भी घटना किसी दृष्टा के बगैर नहीं घटती उसका कोई अस्तित्व नहीं होता कोई भी घटना का अस्तित्व तभी सिद्ध होता है जब उसका कोई दृष्टा हो अगर एक घटना घटी जो किसी ने नहीं देखी तो वो घटी या नहीं घटी इसका कोई मायने ही नहीं है अगर वो घटना की जानकारी किसी को भी नहीं है तो उस घटना का होना या न होना बराबर है इसलिए जब कोई घटना घटती है तो उसका हमेशा एक दृष्टा होता है और उस दृष्टा की इच्छा से वो घटना घटती है क्योंकि जब भी कोई हमको अगर आज एक पुराना 5000 साल पुराना सिक्का मिल जाए तो हम जानते हैं कि 5000 साल पहले कोई कला थी जो सिक्का बना सकती थी या कोई सभ्यता थी जिसने सिक्का बनाया तो निश्चित रूप से किसी ना किसी का प्रयोजन था उस सिक्कों को बनाने में अगर एक मटका मिलता है तो निश्चित रूप से कोई का प्रयोजन था कोई कुमार था जिसने बनाया तो बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं दिखाया इसलिए यह संसार या सृष्टि यह कार्य है अगर यह कार्य है तो इसका प्रयोजन किसी के लिए होना चाहिए प्रयोजन हमेशा कभी मिट्टी का नहीं होता कभी चाक का नहीं होता मटके में जो मिट्टी लगती है जो चाक जिसके द्वारा बनाया जाता है लेकिन प्रयोजन सदा कुमार का ही होता है जब अगर मटका बनाया जाएगा तो मिट्टी नहीं चाहेगी कि मुझे मटका बना दो चाक नहीं चाहेगा कि मैं मटका बना लूं लेकिन एक कुमार की जरूरी जरूरत जरूर, जरूर है और वह कुमार ही वो चेतना है जिससे वो मटके का प्रयोजन है तो सदा किसी वस्तु का या कार्य का प्रयोजन चेतन होता है निश्चित नहीं हो सकता चेतना के बिगैर किसी का प्रयोजन नहीं हो सकता तो इस सृष्टि के निर्माण में जब प्रथम घटना घटी होगी जब अंतरिक्ष का निर्माण हुआ जब पदार्थ का निर्माण हुआ जब समय शुरू हुआ उस घटना का कोई ना कोई दृष्टा जरूर था और यही कारण है कि हम हिंदुस्तान में बैठे बैठे जिस धर्म की बात करते हैं उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन का मतलब होता है इटरनल जो कभी शुरू नहीं हुआ इसलिए कभी अंत होगा भी नहीं जो शुरू होता है वही अंत होता है वो सदा से था अस्तित्व का नाम ही है हम ईश्वरवानते ईश्वर के हम जो दूसरे जितने भी नाम दिए हैं वो हमने अपने घड़े हुए हैं अपने बनाए हुए हैं उनके जो रूप बनाए हैं वो भी हमारे अपने घड़े हुए हैं वो भी इंसान ने लेकिन मूलतः वो निराकार ही रहा है क्योंकि वो अस्तित्व स्वरूप वो उसने किसी शरीर को उस समय धारण नहीं किया था वो अस्तित्व स्वरूप था केंद्र स्वरूप था और उसको जब सृष्टि बनाने थी तो कहीं से पदार्थ को लाने की कोई संभावना नहीं थी उसके पास कोई ऐसा नहीं था मटेरियल कि वो कहीं से बाहर से बुला के बना दे क्योंकि उसके सिवा कोई था ही नहीं ऑपरेशन भी यही बोलता है काश्मीर शिव दर्शन भी यही बोलता है और अब विज्ञान भी यही बोलता है कि उसके पास और कोई मटेरियल नहीं था जिसके द्वारा वो संसार का निर्माण करता है इसलिए उसने अपने आप को संसार के रूप में बदला स्वयं से संसार बनाया उसके दो एस्पेक्ट थे चेतना और शक्ति चेतना वाला जो आस्पेक्ट था वह केंद्र है जिसको हम यहां पर शिव बोलते हैं परशिव बोलते हैं शिव जो है चेतन चेतना स्वरूप है आज हमारी अपनी चेतना है जिसके रूप में हम अपने आप को पहचानते हैं हम अपनी चेतना को कैसे पहचानते हैं कि मैं सुनता हूं मैं देखता हूं मैं बोलता हूं मैं जाता हूं आता हूं हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं अपना विमर्श करते हैं अपने आपके बारे में सोचते हैं वो हमारी जो चेतना है वही शिव है और जो शक्ति है जिसने इस संसार को निर्माण किया वो शिव की शक्ति अब हम भी शिव के छोटे संस्करण है हमारे भीतर एक चेतना है जो इस शरीर के भीतर विराजती है और हमारी एक अपनी शक्ति है लेकिन सीमित शक्ति है वो शक्ति असीम नहीं है इस शरीर की अहंता को लेकर हमारी शक्ति सीमित है उस शक्ति के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं छोटा मोटा काम लेकिन उस शक्ति की हर जगह सीमा आ जाती है पत्थर भी फेंकना हो तो एक सीमा आ जाएगी कि हम दस किलोमीटर तक पत्थर नहीं फेंक सकते एक सीमा के बाद हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम जान भी सकते हैं एक सीमा से ज्यादा नहीं जान सकते हम पढ़ सकते हैं तो एक सीमा से ज्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते हमारी हर जगह एक सीमा आ जाएगी लिमिटेशन आ जाती है। क्यों हम एक लिमिटेड बीइंग हैं, हम एक सीमित जीव हैं, जो हमारी चेतना है उस चेतना को हम पशु चेतना बोलते हैं पशु भाव है लेकिन शिव ने स्वयं अपनी इच्छा से पशु भाव ग्रहण किया है और जो मूल चेतना है जहां से अस्तित्व शुरू हुआ उसके पास वो सर्वज्ञ है क्योंकि उसके पास अपने आप को जानने के सिवा जानने का और कुछ आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उसके स्वयं के से और कोई था भी नहीं इसलिए वो सर्वज्ञ था अब उसके पास जो शक्ति थी करने की उस शक्ति का विरोध करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि कोई और था नहीं तो विरोध कौन करेगा अगर आप एक व्यक्ति की कमेटी बना दो तो, तो जो भी वो कहे वो सत्य क्योंकि उसके बाद उसका विरोध करने वाला कोई नहीं वो अकेला था तो उसका विरोध चूंकि कोई नहीं कर सकता इसलिए हम उसकी शक्ति को स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं और उसी स्वातंत्र शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस बात को आप रिट्रोस्पेक्टिव सोचें उल्टे तरीके से सोचें तो हर पदार्थ को अगर हम चाहें तो शक्ति में बदल सकते हैं जैसे आइंस्टीन ने एक फार्मूला दे दिया था ई इज इकल टू एमसी स्क्वायर यानी एनर्जी बराबर मात्रा गुणित प्रकाश की गति का वर्ग ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर यानी उससे ये सिद्ध हो गया कि जो कुछ है संसार में पदार्थ नहीं है मात्र ऊर्जा है यह शक्ति है तो वो जो शक्ति थी जो परम स्वतंत्र थी जिसका अपोज करने की क्षमता किसी और में नहीं थी और जितनी संसार की जितनी शक्तियां हैं उसी शक्ति से ली हुई शक्तियां हैं इसलिए उससे बड़ी शक्ति कोई और शक्ति थी ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में उस शक्ति को हम स्वातंत्र शक्ति बोले तो उसके शिव के दो आस्पक्ट हैं चेतना स्वरूप शिव और शक्ति स्वरूप उसकी स्वातंत्र शक्ति जिसको हम कई बार दुर्गा बोलते हैं पार्वती बोलते हैं माता बोलते हैं तो ये हमारे नाम देने का एक तरीका है क्योंकि हम ईश्वर से प्यार करते हैं इसलिए उसको मां और पिता की तरह प्यार करते हैं लेकिन आप अगर इन नामों से कोई परहेज हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक महिला है जो इस प्रकार का आश्रम चलाती है पिछले अब अपनी बात हुई थी एक बार बारा की एक लेडी है उसे मेरा भी सतत वार्तालाप होता है कुछ कुछ समय से और वो वहां पर उसी चेतना को वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसलिए नाम में कुछ फर्क नहीं नाम हमारे अपने दिए हुए हैं उसको हम चाहे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोलें शिव चेतना बोलें चाहे ब्रह्म बोलें चाहे परशु बोलें इन नामों से कुछ फर्क यहां केंद्र बोलें एकदम निरपेक्ष नाम बोल सकते हैं केंद्र बोल सकते हैं उसको जिस केंद्र से निकलने वाली किरणें क्या आप सोचते हैं कोई सीमा है क्या सूर्य के किरणों को गिना जा सकता है इस तरह हम जो कोई हैं हम सब एक किरण हैं। एक व्यक्ति भी एक किरण है यह दर, दरी भी एक किरण है और एक एटम और एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन भी एक किरण है उसी केंद्र से निकली हुई क्यों उसी से रचित है एक विचार भी एक किरण है एक संख्या भी एक किरण है और एक नेगेटिव संख्या या ऋणात्मक संख्या भी एक किरण है क्योंकि हरेक का अस्तित्व उसी की वजह से है उससे अलग रहकर किसी का अस्तित्व हो नहीं सकता अस्तित्व से अलग रहकर कि किसका अस्तित्व हो सकता है ईश्वर नाम और कुछ नहीं है अस्तित्व का नाम है इसलिए हमारी मूल बात है कि केंद्र शिव है और उससे निकलने वाली जितनी किरणें हैं वो अस्तित्व की किरणें हैं और उन्हीं अस्तित्व किरणों में हर कुछ समाया हुआ है हम तुम जड़ चेतन जीव मनुष्य सब कुछ देवी देवता सब कुछ उसे से उसी से निकले हुए हैं उसी से समाए हुए हैं क्योंकि उन सबका अस्तित्व उसी किरणों की वजह से अगर वो किरणें ना हो तो कोई अस्तित्व का संभव नहीं है क्योंकि वो केंद्र से जुड़े बिगर किसी का अस्तित्व से जुड़े बिगर और कोई अस्तित्व संभव नहीं है इसलिए जो कुछ है वो सभी केंद्र से निकला हुआ है तो अभी इस तरह से हम संसार की दौड़ से हटके केंद्र की ओर आने की बात करते हैं यही आध्यात्म का नाम है यही आश्रम का उद्देश्य होता है और किसी भी आध्यात्मिक संस्था का या एक किसी भी आध्यात्मिक टीचिंग का उपयोग यही होता है कि हमारी दौड़ उस इल्यूजन की तरफ उस मृग मरीज की तरफ या उस अनजाने लक्ष्य की तरफ से बदल के एक जाने पहचाने लक्ष्य की ओर हो जाए और उसी को हम बोलते अंतर यात्रा हमारी भीतरी यात्रा अपनी यात्रा बाहर की दौड़ से भीतर की ओर समेट लें अंतर्मुखी होकर हम अपने अंदर अपने अस्तित्व को खोजें वही हमारी मूल यात्रा है और उस यात्रा का एक निश्चित लक्ष्य है वो अनजाना लक्ष्य नहीं है वो शाश्वत लक्ष्य है जहां से हम निकले हैं हम अपनी जड़ को खोज लें हम अपने ओरिजिन को खोज रहे हैं और उस ओरिजिन को क्यों खोज रहे हैं क्योंकि उसको खोजने से क्या होगा अगला प्रश्न है कोई भी सांसारिक व्यक्ति पूछा उससे क्या फर्क पड़ेगा जैसे हम धन को लेंगे तो हमको कम से कम आनंद आ रहा है लेकिन क्या हम उस अंतर चेतना में कुछ खोज लेंगे हम अपनी जड़ को खोज लेंगे अपनी चेतना को खोज लेंगे तो क्या हमको कोई विशेष उपलब्धि होगी यह विशेष उपलब्धि सर्वोपरि उपलब्धि है वहां पर हम इस संसार के निर्माता से जुड़ जाते हैं वहां पर एक आनंद का अखंड स्रोत उस आनंद से जुड़ने के बाद उस आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि आपकी अपनी पहचान उस चेतना से होगी शरीर से नहीं होगी आपकी अपनी पहचान उस चेतना से है जिस चेतना के सागर में हम खो गए शाश्वत आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद को कोई छीन नहीं सकता बाहरी तौर पर वो आदमी पूरा पकड़ दिखाई देगा जिसको आप कभी दुखी नहीं कर सकते क्योंकि वो आनंद के ऐसे स्रोत से जुड़ा है जिस आनंद से जुड़ने के बाद आपका उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता हमने एक पढ़ा था सूत्र विस्मय योग भूमि का शिव सूत्र में पढ़ा था उस आनंद को प्राप्त करने वाला योगी एक बच्चे की तरह सहज चंचल इनोसेंट हो जाता है एक भोला प्राणी बन जाता है क्योंकि वो एक अगर यहां पर जैसे एक छोटा सा बच्चा आ जाए दो तीन साल का दौड़ता हुआ तो उसको अगर ये लाल रंग पसंद आएगा तो इसके ऊपर बड़ा आनंद से नाचेगा पंखे के नीचे नाचेगा अगर बाहर फूल खिले हैं तो उनके सामने वो बड़ा खुश हो जाएगा उसके आनंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके पिता के दुश्मन का बगीचा है या कोई ऐसा बगीचा है जो दो नंबर के पैसे से बनाया हुआ है उसको इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता योगी एक ऐसा व्यक्ति हो जाता जिसकी तरह से ईर्षा प्रतिस्पर्धा सब दूर हो जाती है उसके हृदय में एक आनंद का स्थाई वास हो जाता है जहां कहीं जाता है वहां ईश्वर के आनंद को देखता है क्यों देखता है वो जानता है कि जो कुछ बना हुआ है उसमें सब जगह ईश्वर है क्योंकि वो उसने जब सृष्टि का निर्माण किया तो अपने से ही किया तो जो कुछ है वो वही है बनाने वाला हम बनाने वाले को देखने के लिए कहीं न तो जाने की जरूरत है न मंदिर जाने की वो हर जगह है उपलब्ध एक हर पत्थर में है हर कणकण में और हर व्यक्ति में है और हर विचार में है तो हमको उसको जहां कहीं भी देखें जैसे लक्ष्मण जी महाराज कहते जब आप आपको ईश्वर को देखना हो तो एक तिन का हाथ मिलीजिए और उसको ध्यान से देखिए उसी पर मेडिटेट करिए थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में ईश्वर है ये रचना ईश्वर ईश्वर की रचना नहीं है वो स्वयं ईश्वर है इस तरह जब हमारा विचार बदलता है तो हमारे हृदय के अंदर आनंद का एक अखंड स्रोत पैदा हो जाता है उस व्यक्ति के पास अगर कोई आके थोड़ी देर बैठता भी है वो भी आनंदित हो जाता है वो बोलते हैं कि अवनि से अंबर तक वो सुगंध बिखेरता चलता है उसके अंदर एक चंचल आनंद एक चंचल मुस्कराहट उसके साथ हमेशा चलती है उसके हृदय में बच्चे जैसी सरलता सहजता होती है तो सरलता वो सबसे बड़ा गुण है जो ऐसे किसी योगी में होता है उसके हृदय में ना प्रतिस्पर्धा है ना ईर्षा है लेकिन उसके हृदय में इस सृष्टि के आनंद का सतत निवास हो जाता है और उस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकता हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो अतृप्त वासना का भाव था वो हमको पुनः नए जन्म दिलवाता है और उन नए जन्मों में हमसे नए कर्म होते हैं उनके उनको भुगतने के लिए हम फिर नए जन्म लेते हैं या इस प्रकार से एक दुष्चक्र में हम फंस जाते हैं कभी कभी वो मौका उस दुष्चक्र के बीच में मिलता है जब हम उस चक्र से बाहर आ सकते लेकिन यह मौका कब मिलता है जब आपको मानव का शरीर मिले इसके सिवा यह मौका नहीं मिलता अगर एक गाय चाहे भी तो अपने लिए अपने कल्याण के लिए परमार्थ के लिए को कोई काम नहीं कर सकती एक छिपकली चाहे तो नहीं कर सकती एक शेर चाहे तो नहीं कर सकता एक कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकते। इतने लाखों की संख्या में जीव जंतु हैं लेकिन वो अपने परमार्थ का कोई काम नहीं कर सकते लेकिन इंसान कर सकता है क्यों कि उसको एक विशिष्ट विवेक शक्ति से नवाजा गया है उसको एक विशिष्ट निर्विवेक शक्ति दी गई है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है वो सोच सकता है कि मेरा जीवन क्यों है इस सृष्टि पर मेरा उद्देश्य क्या है इस सृष्टि कहां से आई मुझे कहां ले जा रही है? मैं क्या कर रहा हूं मेरे जीवन का क्या कहीं कोई उद्देश्य है भी या मैं मात्र बिना उद्देश्य के भटक रहा हूं तो इस तरह जब हमारे हृदय के अंदर कई प्रश्न आते हैं ये प्रश्न किसी और जीव के नहीं आते उनमें भी विवेक है गाय घास खाएगी गोबर नहीं खा जाएगी लेकिन यह विवेक जीवन यापन पूरता और अपने प्रजनन पूर्ता विवेक अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना और अपने शरीर को पुष्ट रखना इससे ज्यादा उस विवेक की कहीं कोई कीमत नहीं चिड़िया भी अपना घर बनाती है चिड़िया भी अपने बच्चे पैदा करती है और मर जाती इसी तरह से सब जीव जंतु करते हैं दुर्भाग्य से हमें हम से भी कई लोग इसी तरह का जीवन यापन हम करते हैं कि कमाते हैं खाते हैं घर बनाते हैं घोसले की तरह अपने बाल बच्चों को पैदा करते हैं उसके बाद में समाता इस जीवन पर हम अपनी इस संसार पर भी न छाप छोड़ पाते हैं ना हम अपने आप को वो अंतिम क्षण में क्षमा कर पाते कि क्या हमने इस जीवन के साथ न्याय किया तो हम सदा यही अंतिम क्षण में कहेंगे नहीं और ये जीवन का अंतिम क्षण कब आ जाएगा क्योंकि ये तय नहीं है इसलिए हमको उसके लिए तैयार होना जरूरी है तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो प्रतिदिन मृत्यु के लिए तैयार है एक व्यक्ति स्पिरिचुअल तभी है जब वो ये के चले कि आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है इसलिए मुझे ना तो कोई काम बाकी रखना है ना कुछ काम पेंडिंग रखना है लेकिन जो कुछ करना है वो मेरा आज आखिरी दिन है इसलिए अगर हम समय रहते ही ये करते हैं और हमारी दिशा बदल लेते हैं वो उस इल्यूजन की तरफ नहीं भागते उस भ्रम की तरफ नहीं भागते और इस केंद्र की ओर यात्रा जारी करते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है क्योंकि अगर हमारी केंद्र की ओर वासना है केंद्र की ओर हमारी इच्छा है केंद्र की ओर हमारी दृष्टि है केंद्र की ओर हमारी यात्रा है तो उस यात्रा के अधूरे छूटने के बावजूद वही वास्ता हमको अगले जन्म में पुनः उसी यात्रा में जारी कर देते उसी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं और ये मैं अकेला नहीं कहता श्रीमद् भागवत गीता कहती है काश्मी शिव दर्शन बोलता है हमारे गुरु बोलते हैं और कई वो संत बोलते हैं जिन्होंने अंतरदृष्टि प्राप्त करी है वो सब कहते हैं कि जब आपकी अंतरयात्रा शुरू हो जाती है तो उस अंतर यात्रा को कोई रोक नहीं सकती रुक जाती है शरीर की सीमा आ जाती है कोई बात नहीं नए शरीर में वो यात्रा फिर ज्यादा रहेगी बाहर यात्रा चालू है उसको भी कोई रोक नहीं सकता अगर आपका शरीर समाप्त हो जाता है अगले जन्म में आपके मन में रह जाता है कि धन और कमाने का तो अगले जन्म में फिर धन कमाने के लिए आप फिर आ जाओगे केरी वो केरी फारवर्ड हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट इसलिए अगर हम इस जीवन में अपने हृदय में उस अंधी दौड़ से छूट के केंद्र की ओर अंदर आने की अंतर यात्रा शुरू कर देते हैं तो पर्याप्त है बस यही एकमात्र इस आश्रम का उद्देश्य है यही एकमात्र हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि हां आए जो आए हृदय से एक अंतर यात्रा शुरू कर दें हमारे हृदय के, के अंदर एक आनंद के स्रोत की शुरुआत करें हम आनंद के स्रोत को ढूंढें और उस यात्रा की शुरुआत कर लें यही एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है अगर यहां आते हैं हम और यही करते हैं तो हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाता है क्योंकि इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं परमार्थ परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ अर्थ का मतलब होता धन धन तो बहुत सारे हैं, एक करोड़ भी धन है एक अरब भी धन है लेकिन एक अरब के बाद भी क्या वो धन की लालसा समाप्त हो जाती है बिल्कुल नहीं होती उस धन के बाद भी लालसा समाप्त नहीं होती क्योंकि वो परम धन नहीं है क्या उसके बाद में आनंद के अखुट श्रोत से आप जुड़ जाते हो नहीं जुड़ पाते क्योंकि उस धन की रक्षा उस धन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं उन सबसे हमारा सतत साधना होने लग जाता है एक विशिष्ट परिस्थिति तभी हो पाती है कि जब हम उसकी निरर्थकता को समझ लें कि इस दौड़ की निरर्थकता एक जीवन यापन की आवश्यकताओं तक निश्चित रूप से धन जरूरी है तभी हम कहते हैं ना सबसे पहले हमको अन्न है मेरे दुश्मनों का नाश कर मुझे मुझे नहीं सबसे पहले अन्न दे मेरे दुश्मनों का नाश कर और हां मुझे यश दे और मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना यह चार हमारी वैदिक प्रार्थनाएं वेद बोलता है कि चार प्रार्थनाएं इसी क्रम में सबसे पहले अन्न दे अने हमारी बेसिक जरूरतें पूरी कर जिसमें हमारे को घर में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए मेरे पति पत्नी के लिए व्यवस्था हो जाए मेरे बच्चों की व्यवस्था हो जाए ताकि कम से कम मैं इस तीर्थ निष्पक्ष वो हो जाऊं बेफिक्र हो जाऊं ताकि मैं आगे बढ़ू फिर उसके बाद में मुझे मेरे दुश्मनों का नाश करें ना मेरे दुश्मन क्या है मेरे लालच मेरी इच्छा मेरी कामना कि धन इतना आ गया नहीं और हो जाना एक कारागी नहीं दो हो जाना एक मकान बन गई नहीं चार बन जाए उसके बाद उस दौड़ में कहीं अंत नहीं है क्योंकि उस दौड़ का अंत ढूंढने जाओगे उसी परिफेरी में उसीजन में घुस जाओगे आप उसके बाद में कभी भी वहां से लौट पाना बहुत कठिन है जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए और जितनी दूर चले गए लौटने का रास्ता भी उतना लंबा हो जाएगा इसलिए उल्टी दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो समझ लें सावधान हो जाएं क्योंकि उस दिशा में जाने के बाद में लौटना भी है तो एक तो अन्नदे मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे दुश्मन यही है मेरी लालसा मेरी कामना मेरी ऋषा मेरी प्रतिस्पर्धा और मेरे इन सारी इंद्रियां जो कान है कुछ अच्छा सुनना चाहती यहां कुछ अच्छा देखना चाहती जिमान कुछ अच्छा खाना चाहती मेरी चमड़ी कुछ अच्छा छूना चाहती है और इन सबके बीच में मेरी मेरी कामनाओं की कहीं अंत नहीं और यही मेरा दुश्मन है तो मेरे दुश्मनों का नाश कर मूलतः हमारी इंद्रियां हमारी दुश्मन है क्योंकि यही हमको भगा भगा के ले जाती है ऐसी जगह ले जाती है जहां से हमको लौटना और कठिन होता चला जाता है और मुझे यश दे यशपूर्ण जीवन तब होगा जब हम अपने विवेक का उपयोग करें जब अपना विवेक शक्ति से हम अपने आप को प्रश्न पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या उचित है क्या करना चाहिए क्या मानव जीवन ऐसे खत्म हो जाना चाहिए कि क्या खाना पीना और हमने घर परिवार बना लिया अन्न मिल गया तो पर्याप्त तो है लेकिन इसके बाद में हमको जब यशस्वी जीवन मिलता है तब हम ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि इस जीवन में हमारा परमार्थ क्या है अंतिम धन क्या है ये धन मिल गया लेकिन मन नहीं भरा उससे बड़ा मिल गया तो भी मन नहीं भरा और मिल गया तो भी मन नहीं भरा ये तो मन भरता ही नहीं क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे कि ये वासना दुष्पूर है इसको पूर्व करें जिस घंटे में जितना डालो ना उतना खा जाता है और फिर भी भूखा का भूखा ही रहता है उसको कितना भी डालता है जवाब उसको उसके बावजूद वो फिर खाता यह ब्लैक होल है जिसमें जो कुछ चला जाता है वो वापस नहीं आता और उसके बाद में फिर वहीं का वहीं वो कटोर लेके खड़ा करता है कि और चाहिए तो यह वास्ता सचमुच में दुष्कूल है हमारी कितनी भी तृप्ति हो जाए जैसे एक बार अपने या, राजा ययाति की कहानी सुनी थी कि एक बार उसने अपने बच्चे से बोला कि मेरे को जवानी दे दे और उन्होंने एक हजार साल के लिए उसकी जवानी ले ली तो उसके बच्चे पितृभक्ता था उन्होंने कहा कि मैं जंगल में जाकर आपका बुढ़ापा भोग लेता हूं वो एक हजार साल तक बुढ़ापा भोगने कुटिया में चला गया और वहां पर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता रहा और एक हजार साल तक उन्होंने उस बच्चे का जो बहुत पुण्यात्मा था उसकी जवानी खुद भोगी है ना उसमें अपूर्व शक्ति थी सारा संसार का राज करा उसने उसके लिए समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध थे और उसके बाद में देखते देखते एक साल बीत गए और 1000 साल के बाद में जब अपनी जवानी वापस लौटाने का दिन आया तो गया उनने कोला बेटा मैं जवानी तो तेरी वापस दे रहा हूं अब तू भोग लेकिन मैं एक साथ ही साथ एक शिक्षा भी दे रहा हूं समझ ले मैंने अपने 1000 तेरी जवानी भोगी एक, एक हजार साल उससे मुझे जो कुछ मिला अनुभव उस अनुभव को तो शेयर करे भी कर कैसे तरह को लौटा दू मैं जवानी मैं एक बात बता दू तो ध्यान से सुन ले इस संसार का सारा ऐश्वर्य सारी जमीन सारी स्त्रियां सारे भोग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी कम है एक ही व्यक्ति को अगर सारे भोग दे दिए जाएं, सारा धन सारी जमीन का मालिक बना दिया जाए और सब कुछ उसके लिए उपलब्ध हो वो जो चाहे वो उसके ऊपर तो भी उसकी इंद्रियों को शांत करना संभव नहीं है ऐसी है परिधि जिस परिधि पर इल्यूजन ही इल्यूजन है और उस परिधि पर कभी भी कहीं तृप्ति का भाव नहीं है वह सदातृप्त है इसी का नाम है राग जिसे हमने पांच पढ़े थे कंचुक जो शिव से हमको अलग करते हैं कला विद्या राग काल नियति कला सब कुछ कर सकता है शिव हम बहुत छोटा सा कर सकते जैसे अभी अपने बताया पत्थर 10 किलोमीटर नहीं फेंक सकते विद्या वो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ उसे खुद को जानना है लेकिन हम अल्पज्ञ हैं, थोड़ा सा ही जानते हैं। राग वो आप तक काम है पूर्ण तरफ से क्योंकि उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है ना उसके सिवा कोई है ही नहीं तो उसको क्या चाहिए लेकिन हमको सतत कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि हम एक राग से घिरे हैं काल वो काल का निर्माता है केंद्र में कोई काल नहीं है जीरो डायमेंशन में कोई काल नहीं होता टाइम ही नहीं होता वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों उसी में समाए हुए हैं लेकिन हम एक काल के गुलाम हो गए वर्तमान काल में ऐसे बन गए हैं कि ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं और नियति ये शरीर के अंदर हम अपने आप को संभालिया है इसके बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं एक पिंजरा बन गया एक ये स्थूल पुर्याष्टक है जिसके बाहर नहीं जा पाते जिसने हमको नियत कर दिया एक आकार के अंदर ये दरी है ये दरी चाहे तो इस कपड़े के बाहर नहीं निकल सकती ये कुर्सी है टेबल है ये टेबल इस लकड़ी के बाहर नहीं निकल सकती मैं इस शरीर के बाहर नहीं निकल पाऊंगा जी जड़ हो जाए चेतन उसका अस्तित्व तो उसी शिव से है ये भी शिवमय है ये भी शिवमय है मैं भी शिवमा हूं आप भी हो लेकिन हम अपने आज शरीर के बाहर नहीं आ पाते ये नियति हमारी तो कला विद्या राग काल पांच लिमिटिंग फैक्टर है और ये पांच लिमिटिंग फैक्टरी हमको शिव से अलग करते और यह पांचों लिमिटिंग फैक्टर ही माया है क्योंकि माया शिव की अपनी ही शक्ति के द्वारा बनाई गई ककून है जिसके द्वारा उसने अपने आप को ही घेर लिया है अपने आप को ही छोटा बना दिया है और उसी की शक्ति विवेक शक्ति है जो वो कैची है जो उस ककून को काट भी सकती है और अपने आप को मुक्त भी कर सकती अब यह हमारे हाथ में कि हम क्या करना चाहें एक बूंद है हम समुद्र का रास्ता सामना है चाहे तो जाके उसमें अपनी आइडेंटिटी उस छोटी सी बूंद से बढ़ा के उस महानाव की तरह कर सकते हैं चाहे तो छोटी सी बूंद बना रहे हैं और उतरा यह हमारे हाथ में है तो इस तरह अंतरयात्रा आपको एक महानव बना देगी आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है आज की तारीख में अपनी आइडेंटिटी हमारी इस चमड़ी से है इस चमड़ी के भीतर हम हैं, और चमड़ी के बाहर संसार है लेकिन हमारी मूल आइडेंटिटी हमारी चेतना है क्योंकि ये शरीर में मैं नहीं हूं इसके अंदर रहने वाली चेतना हूं इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं लेकिन उससे भी बड़ी जो आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं शिव चेतना वो यह है कि पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूं मेरे सिवा कोई है ही नहीं मेरा शरीर भी मैं हूं और तुम्हारा शरीर भी मैं ही हूं और ये पत्थर भी मैं ही हूं और ये धरती भी मैं ही हूं ये सूरज चांद आकाश सितारे सब कुछ मैं ही हूं क्योंकि मेरा अपना अहंता जब इस संसार में फैल जाती है तो वो सब कुछ को अपने में समेट लेती है वही शिव अहंता है तो इस तरह हम अपने उद्देश्य को अपनी अंतर यात्रा से जोड़ें अपने भीतर अपने आनंद के श्रोत को जोड़ें तो शायद हमको धीरे जवाब मिल जाएगा कि अंतर यात्रा क्यों क्या ऐसा तो नहीं कि बाहर की यात्रा छोड़ के अंदर आने वाले हम बेवकूफ हैं और निश्चित रूप से अगर हम यहां 20 लोग आएंगे ना तो बीस हजार लोग हम पे हंसेंगे क्योंकि वो बाहर की यात्रा कर रहे हैं और हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं अभी अगर आप सनाथ जी के मंदिर में दर्शन खुलने वाले हैं और आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हो दर्शन तो उधर खुल रहे हैं आप इधर किधर जा, कि जा रहे हो हमको लगेगा कि दर्शन तो इधर खुलने वाले हैं सारी भीड़ उधर जा रहे हो तुम उल्टी दिशा में किधर जा रहे हो तो कोई भी टोका कभी किधर जा रहे हो वही स्थिति हमारी हम संसार की तौर से अलग होके अगर हम केंद्र की ओर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम 20 अगर केंद्र की के ओर जा रहे हैं और बीस हजार दूर जा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से हम बहुमत से दूर हो गए लेकिन बहुमत हमेशा सत्य की ओर जाता नहीं है बहुमत माया से घिरा है बहुमत हमेशा माया की दिशा में ले जाता है परिधि की दिशा में इल्यूजन की दिशा में ले जाता है तो परमार्थ क्या है वह केंद्र है परमार्थ केंद्र है और अपरमर्थ परिधि है जो अर्थ तो है पर अपरम अपरम का मतलब अंतिम नहीं है अंतिम अंतिम केंद्र है क्योंकि वहां जाने के बाद कहीं जाना शेष नहीं कुछ पाना शेष नहीं कुछ जानना शेष नहीं कोई प्रश्न शेष नहीं हृदय में कोई कामना शेष नहीं वो जेगा है केंद्र और परिधि जो अपरम प्राप्त हुए है जहां मिल तो जाएगा लेकिन क्षण भर में फिर और खाली हो जाएगा फिर मिल जाएगा लेकिन फिर शरणरा में खाली हो जाएगा उस गड्ढे को भरना मुश्किल है इसलिए अपरामर्थ है तो हम अपरमर्थ से परामर्थ की ओर यात्रा करें यही उद्देश्य होता है एक आध्यात्मिक संस्थान का और यही उद्देश्य हम सबका भी है और हम इस तारतम्य में अब तक दो साहित्य पढ़ चुके हैं एक शिवसूत्र और स्पंदकारी का दो बड़े ही सुंदर और बहुत ही मानविक साहित्य था जो हृदय कुछ होने वाला उसको समय के साथ हम हम फिर रिपीट करेंगे क्योंकि उनको उनको ऐसे समय में नहीं छोड़ पाना हमेशा के लिए अभी हम तीसरा पढ़ रहे हैं परमार्थ सार मतलब है ना परमार्थ सार का मतलब अपन समझ ही चुके हैं कि परमार्थ है ना अंतिम धन परम है ना अंतिम और जो सर्वोच्च है अर्थ है धन सर्वोच्च धन उसका सार सर्वोच्च धन क्या है कि जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर और धन कोई इससे बड़ा रही नहीं जाए प्राप्त करने लायक तो वही है परमार्थ सार तो हमने इस कारतम में पढ़ा था कि परम परस्थम गहना धनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तो आमे वो शंभ शरणम प्रपद्यम परम परस्थम गहना गहन क्या है माया जिसके अंदर हम सब लिमिटेड हैं हम सबको बांध दिया गया है सबके आंख पर पट्टी बांध दी गई है जिस चश्मे से हम देखते हैं तो हम अपने आप को एक दुखी छोटा दीनहीन गरीब मजबूर अपने कर्मों के बोझ से लदा हुआ इंसान समझते हैं इससे हम शिव स्वरूप तक जाना चाहते हमारा एक स्वरूप आज कैसा है कि हम अपने कर्मों के बोझ ला हमने कई जन्मों में कर्म करे हैं हम उस बोझ से माथे पे लदे हम क्या करें मजबूर हैं हम चाहते हैं काम उल्टा हो जाता है हम सीधा करना चाहते हैं उल्टा हो जाता है हम कहीं चाहते हैं धन कमाना वहां पे नुकसान हो जाता है हम चाहते हैं बच्चे को प्यार करना बच्चे हमसे दूर हो जाता है हमारे कर्मों के हम आधीन है तो हम गहन में है गहन यानी एक अंधेरे में है उस अंधेरे में जहां हमको अपना हाथ ही नहीं दिख रहा हम घर का रास्ता तो बहुत दूर की बात है उस जंगल में खो गए हैं जहां हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहा जाएं। लेकिन वो परम परस्थम है वो जो की बात कर रहे हैं। वो उस गहन से परे स्थित हैनादिम वो अनादि है इटर है क्योंकि संसार की पहली घटना को भी उसने देखा था उसने अपनी निगाह से उस पहली घटना को अंजाम दिया था इसलिए वो उस घट गट, पहली घटना के भी पहले उपलब्ध था इसलिए हम उसको इटरनल या अनादि बोलते हैं या सनातन बोलते हैं क्यों क्योंकि वो कभी भी ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं था वो हमेशा से था समय की अवधारणा के भी पहले था अंतरिक्ष के भी पहले था पदार्थ के भी पहले था क्योंकि इन सबको बनाने की प्रयोजन भी उसी की थी तो यह तो निश्चित उसके पहले था पहली घटना का दर्शक उस पहली घटना के पहले होना चाहिए अगर यहां पर कोई पहला शब्द बोले और उसको तुमने सुना इसका मतलब उस पहला शब्द को बोलने के पहले आप यहां उपलब्ध थे अच्छा, हमारी फीलिंग तो फीलिंग में अंतर होता है। अस्तित्व की फीलिंग ये होती है कि मैं सब कुछ में ही हूं उसका विमर्श है ना वो जड़ नहीं है जैसे बिजली का करंट की तरह जड़नी है लेकिन वो चेतन है और हमारे भीतर भी एक चेतन तत्व है आप खुद उसको महसूस कर सकते हो तो मैं सुनता हूं मैं देखता हूं मैं बोलता हूं कौन कह रहा है अच्छा आपको एक कान है ना क्या करेगा ये बाहर से आने वाले तरंगों को भीतर भेज देगा लेकिन सुनता कौन है आपके अंदर जो चेतना है वही सुनती है कि बाहर से आंख क्या करती है कि फोकस करके एक दृश्य बना देती पर्दे पे। पर। वो पर्दे से दृश्य इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स बना के ब्रेन में भेज देता है लेकिन उस दृश्य को देखता कौन है आपके नाक के सामने गुलाब का फूल रख दिया जाए आंख बीच के भी तो आपके देखा हां गुलाब का फूल है यह सूंगा किसने नाक ने तो खाली एक इंफॉर्मेशन आगे भेज दी इंद्रिया तो क्या है इंफॉर्मेटर है जानकारी देने वाली चीजें हैं जो इधर से जानकारी लेके भीतर भेज देती हैं। ठीक है ना लेकिन ये जानकारी मिलती किसको है इसको हम अगर और गहराई से सोचें तो हम सब एक हैं, इसका एक भावना बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती है कोई वो जब कहता है कि जब कोई आपको सुगंध आपको नाक में आती है और आप उससे एक में एक जाते हो सचमुच में सुगंध और आप में कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपकी चेतना के साथ वो सुगंध मिल गई है तभी तो आपको सुगंध आ रही है उसको थोड़ा सा अगर गहरा चिंतन करें समझ में आएगा जैसे मैं आपको देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप कौन हैं आप कैसे हैं आपका कब क्या है तो निश्चित रूप से आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैं अपने चेतना के साथ आपको आत्मसात करे बिगैर आपको देख नहीं सकता मैं और तुम अलग होते थे मैं तुमको न कभी देख पाता ना कभी आपको समझ पाता ना कभी सुन पाता मुझमें आप में कोई भेद नहीं है ना उस गुलाब के फूल में मुझसे कोई भेद है मैक उस झरने में भेद है जिसको मैं देखकर उसका आनंद ले रहा हूं ना मुझको आप में और मुझमें कोई भेद है क्योंकि मैं आपको देखता हूं मेरे चेतना के साथ साथ आप एक में हो जाते हो तभी तो मैं आपको देख पाता हूं और आप चले भी जाते हो तो मेरी स्मृति में आप वैसे ही जिंदा रहते हो क्यों क्योंकि मेरी चेतना के साथ आप फिर भी जीते हो क्योंकि आपके चले जाने के बाद भी मेरी चेतना में आपका अस्तित्व है क्योंकि आप भी अस्तित्व रूप हो मैं भी अस्तित्व रूप हूं इसलिए अस्तित्व से अस्तित्व जब मिलता है तो सदा एकता का अनुभव करता है भिन्नता का अनुभव नहीं करता तो परापरस्थम गहना अनादिम वो अनादि है और एकम विशिष्टम बहुधा गुहासू वो एक है क्योंकि एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती ऐसी चीज जो केंद्र किसी भी परिधि में परिधियां तो बहुत हो सकती है चक्र में बाहर की तरफ एक बड़ा गोला खींच दो और बड़ा गोला खरीद दो और बड़ा गोला लेकिन केंद्र एक ही हो सकता है दस बीस पच्चीस नहीं हो सकता उससे निकलने वाली किरणें अनगिनत हो सकती अरबों खरबों नहीं अनगिनत हो सकती क्योंकि केंद्र से निकलने वाली किरणें कितनी हो सकती हैं आप किसी मैथमेटिशियन को पूछो तो बोला नहीं कोई गिनती नहीं हो सकती उसकी कितनी भी किरणें केंद्र से निकाली जा सकती हैं और वैसे ही एक एक कण एक एक इलेक्ट्रॉन वो भी एक किरण है एक एक व्यक्ति भी किरण है एक विचार भी एक किरण है इसलिए वो अनगिनत किरणें उसी केंद्र से निकल रही तो वो बहुता गुहासुआ है ना बहुत सारी किरणों के रूप में बहुत सारे गुफाओं में घुसा हुआ है वो उस गुफा का नाम कमल भी भी, भी, भी, भी, भी हो सकता है उस गुफा का नाम दरी भी हो सकता है उस गुफा का नाम मोहनलाल भी हो सकता है और रामलाल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो ढेर सारी गुफाएं हैं जिसके अंदर वो गया क्योंकि जिसमें भी गया उसी को उसने अस्तित्व तो प्रदान कर दिया इसमें घुसा तो उसने उसको टेबल बना दिया इसने टेबल का टेबल क्या है वही शिव है इस दरी का दरी वो शिव है और जल का जल तो वो शिव है उस अग्नि के हो तो शिव हो हमने उसमें पढ़ा है कि प्राणों का प्राण कौन है हम कहते प्राण निकल जाने से वो व्यक्ति मर गया लेकिन ये प्राण का प्राण कौन है इस प्राण को जिंदगी किसने दी इस प्राण को ये अधिकार किसने दिया कि तुम जहां रहोगे वहां पर जिंदगी होगी सांस चलेगी धड़कन बढ़ेगी वो सोचेगा विचारेगा चेतन रहेगा और तुम जहां से निकल जाओगे वहां नहीं रहेगा ये प्राण को प्राण होने का अधिकार किसने दिया यह उपनिषदिक वाक्य है उपनिषद बोलता वो प्राणों का प्राण है आपको समझाने के लिए बताया वो प्राणों का प्राण है क्योंकि उन प्राणों को भी प्राण देने वाला वो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व को समझने के लिए हम उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं सामान्य हमारे कॉमन सेंस को क्यों डिफाई कर देता है कॉमन सेंस को क्यों परास्त कर देता है क्योंकि हम कमेंटेटर की तरह सारे संसार को देख सकते हैं लेकिन कमेंटेटर कोई नहीं देख पाते जो खिलाड़ी है खेल को नहीं देख पाता यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम खुद ही शिव हैं और उसी शिव को खोज रहे हैं इसलिए हम उस शिव को नहीं खोज पाते क्योंकि हम उसको शिव को ऑब्जेक्ट की तरफ देखना चाहते हैं मंदिर में देखना चाहते हैं मूर्ति की तरफ देखना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं आंख के सामने इस आंख से किसे दर्शन करेंगे उसके कि जिसकी वजह से आंख देख रही है जैसे मैंने तो साधुल दास का एक दोहा सुनाया था एक चक्कर बुद्धि जिससे देखती है उससे उसको तो बुद्धि से कैसे देखोगे आम, वो अभी दिमाग से उसका वो स्लिप हो गया वो जब याद आएगा तो बताऊंगा साधु निशल का एक है श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है तो वो ये बताता है कि जिस तरीके जिन आ, जिन आंखों से जिन आंखों से तुम जो देखते हो उस बुद्धि की वजह से और वो जिसकी वजह से वो बुद्धि देखती है तो बुद्धि से तुम उसको कैसे देखोगे बुद्धि तो उसकी वजह से देख रही है तो तुम उसको बुद्धि से कैसे देखो तो जिसे ना याद आएगा तो सुनाऊंगा मैं तुमको इस वक्त दिमाग से स्लिप हो रहा है वो तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासो बहुत सारी गुफाओं में प्रविष्ट हो चुका है सर्वालय में सर्वचराचर स्तंभ वो सबका घर है हम बाहर निकलते हैं लौट के घर आते हैं अब यहां से आश्रम से निकल के आप सब घर जाओगे दुकान पर जाओगे तो रात को लौट के घर आओगे ऐसे ही जितनी किरणें बाहर निकली हैं वो लौट के वापस घर आएंगी जितनी बूंदें समुद्र से निकली हैं लौट के वापस समुद्र में जाएंगे क्यों क्यों कितनी भी यात्रा कर ले उनका अंतिम पड़ाव वही है जहां से वो चालू हुई हमारे घर से कोई बाहर निकलता है तो लौट के घर आता है किसी यात्रा पर जाता है तो लौट के घर आता है तो वही घर है सबका क्या ले सर्वालयम सबका घर है सर्व चराचरस्थम जो चर है जो अचर है यानी जो जड़ है जो चेतन है उन सबका घर है वो तो वहीं से निकले हैं और वहीं पर लौटेंगे क्योंकि वहीं से निकले हैं और अंतिम यात्रा करके वापस हम वहीं लौटेंगे तो इसलिए हम ये धरती की यात्रा पर आए हैं और लौटने की जगह वही हमारी अंतरयात्रा वही केंद्र और तौमे और शंभुम शरणम प्रपंध्य हम उस चेतना को प्रणाम करते हैं और हम उस चेतना में विलीन होने की इच्छा करते हैं शरण प्रपंध का मतलब होता है कि हम उस चेतना में विलीन होना चाहते हैं हम उस केंद्र में विलीन होना चाहते हैं यहां पर शरण प्रपंध्य का यह मतलब नहीं कि हम उसको सलाम कर रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम उसमें विलीन होना चाहते हैं हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं नमस्कार में हम अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं पुष्प में हम कुछ वस्तु समर्पित करते हैं कभी हम रुपए पैसे नारियल चढ़ाते हैं तब भी हम कुछ धन समर्पित करते हैं पर यहां तो हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं क्या हम अपने आप को विलीन करना चाहते हैं कि हे है शंभू तुम में हम विलीन होना चाहते हैं हम अपने आप को उस चेतना के अंदर विलीन कर देना चाहते हैं तो तमाम वो शरणम प्रपत्ति और इस तरह हम ये हमारा पहला श्लोक था इसके बाद हमने बोला था कि गर्भाधिवास पुरोकम मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आधार हम शिष्य पोप्रक्ष परमार्थम जब परमार्थ एक शिष्य पूछता है कि मैं जीवन से मरणा तक के दुखों से विभ्रांत हूं और अब मुझे कुछ परमार्थ का ज्ञान दीजिए तब वो आधार कारिका के ज्ञान देते हैं कौन शेष और उसमें फिर उस आधार कारिका को जब वो पुनः लिखते हैं और पुनः उसकी व्याख्या करते हैं तो फिर अभिनव गुप्त पादाचार्य जो हमारे परम गुरु आदरणीय गुरु रहे हैं उन्होंने लिखा है कि आधार कारिका भी तम गुरु अभिभाषते शिव शासन दृष्टि को मैं अब इस शिवशासन शिव दर्शन की दृष्टि से आपके सामने रखता हूं नीच शक्ति वैभव भराध अंड चतुष्टम इदम विभागे माया प्रकृति पृथ्वी चयती प्रभावितम प्रगुण जैसे हमने पिछली बार बात करी थी इसके चार अंडे फूटते हैं जैसे संसार जब बनता है पहला शक्ति अंड जिसके द्वारा शिव ने अपने आप को नीचे उतारा सदाशिव बना उसके बाद में ईश्वर बना उसके बाद में शुद्ध विद्या है ना संसार का नक्शा बना फिर संसार का प्लान बना उसके बाद में संसार बनाया इस तरह वो लेकिन अभी तक माया का अवधारणा नहीं हुई थी माया नहीं उतरी थी इसलिए वो अभी भी परस्थ है शिव से सदाशिव सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या के स्तर तक नीचे उतरने के बावजूद वो अभी शुद्ध है क्यों कि अभी भी माया चित्र में कहीं आई नहीं पिक्चर में कहीं माया नहीं आई क्योंकि माया नहीं आई जब तक वो जानते हैं कि मैं सब कुछ कण कण कर जानता है कि मैं शिव हूं इसलिए इसको शुद्ध शुद्धत्वा बोलते हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या इसमें पांच तत्व और इनका सदाशिव इसका अधिष्ठाता है अब इसके बाद में माया आती है और उसका नाम है माया अंडा दूसरा अंडा फुटता है जब माया आती है जब माया आती है तो सबके बीच में अंधकार छा जाता है हमारे आंखों के सामने पट्टी छिल जाती है और जितने भी जीव जंतु और वस्तुएं पैदा होती हैं, उन सबके बीच में एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है लेकिन वो एक दूसरे को अलग समझता है और इस कम्युनिकेशन के लिए उनको इंद्रियों की जरूरत होती है अन्यथा जब एक ही हो तो इंद्रियों की क्या जरूरत अब संसार में एक ही हो तो कहीं टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी क्या एक ही व्यक्ति है तो टेलीफोन किसको करेगा उसको जबकि वो अकेला था जब तक उसको कुछ भी जरूरत नहीं तो हम भिन्न बन गए इसलिए अब हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है एक दूसरे को देखना है एक दूसरे को सुनना है एक दूसरे से वार्तालाप करना है तो हमारे पांचों इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी और अब हमें एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई कार्य करना है तो हमको कर्म इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी हाथ पांव जबान से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम कुछ और प्रजनन कर रहे हैं और उत्सर्जन कर रहे हैं इन सबकी इंद्रियों की हमको कर्मेंद्रियों की, हम कर्में की जरूरत पड़ने लगे तो इस तरह हमको जब एक से अभिन्न होते एक से कई होने लगते हैं तो फिर माइंड फूटा और उसके बाद में हम एक से भिन्न भिन्न हो गए तीसरा प्रकृति अंडा, फूटा जिस प्रकृति अंड से जब पुरुष और प्रकृति अलग अलग गए प्रकृति बन गई भोग्या और पुरुष बन गया प्रमाता हम बन गए प्रमाता और प्रकृति बन गई भोग्या जिसके द्वारा हमको यह लगता कि ये फल है मेरे लिए है धरती मेरे लिए है सूरज मेरे लिए चंद्रमा मेरे लिए हर कोई यह समझता कि सब कुछ मेरे लिए तो हम प्रमाता बन गए और यह सारी सृष्टि भोग्य बन गई और जब प्रत्यंड बना तब हमारे शरीर को नियत कर दिया गया कि हर चीज मटेरियल अभी तक जो कुछ बात हो रही थी वो इस शरीर की नियत होने के पहले की बात थी लेकिन अंतिम रूप से जब पृथ्ध बना तो हमको नियति शक्ति ने बांध दिया अब आप इस शक्ति शरीर के बाहर नहीं जा सकते हर चीज को एक वस्तु में बांध दिया है एक वस्तु बनाया है और उसमें आपको उस नियत कर दिया गया और इसका जो अधिपति है वो ब्रह्मा इस तरह हमको चार अंडों के कुटने से पृथ्वी का निर्माण हो अपन पिछली बार पढ़ चुके हैं अपने थोड़ा रिवाइज किया इसको आ, तत्रांतर विमर्श विचित्र तनु कर्ण भुवन संतानम भोक्ता चतुर्थ देही शिव एवं ग्रहित पशु भाव यहां पर अब यह बताता कि जो संसार बन गया जो विचित्र के गिन गिन तरह के शरीर भिन्न भिन्न तरह के शरीर बन गए ये भी एक शरीर बन गया ये भी एक शरीर बन गया ये भी एक शरीर बन गया ये भी एक शरीर बन गया भिन्न भिन्न तरह की रचनाएं बन गई करण यानी भिन्न भिन्न इंद्रिया बन गई क्यों इंद्रिया बन गई क्योंकि हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था जब एक से अनेक हुए तो हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी और भुवन यानी भिन्न भिन्न किस्म के अंतरिक्ष बन गए हमारे ये कमरे का अंतरिक्ष अलग है एक मटके का अंतरिक्ष अलग है तो भिन्न भिन्न किस्म का अंतरिक्ष जबकि वह एक ही महाकाश है लेकिन भिन्नता पैदा हो गई उसमें तो विचित्र तनु करण भुवन संतानम भोक्ता चतुर्थ्य देही शिव एवं गृहित पशु भाव लेकिन इन सबके बीच में भी भोक्ता कौन है पशु भाव को स्वीकार करने वाला शिव वही भोक्ता आपके अंदर कहता आप भोगते हो जैसे भोजन करते हो आप भोजन कौन कर रहा है वही शिव जिसने पशु भाव स्वीकार कर लिया पशु भाव स्वीकार यानी माया के आधीन रहना स्वीकार कर लिया जो माया के अधीन है वह पशु है जो माया के ऊपर है वह पति है विचित्र आकार प्रकार इंद्रिया भुवन ये सब कुछ जितने भी निर्मित हुए हैं वो सब कुछ माया के क्षेत्र में है इसलिए माया के क्षेत्र में किया गया कोई भी कार्य माया के आधीन किया गया कोई भी कार्य सचमुच में हमको माया के अंदर ही ब्रह्म में डालता रहता है उसके बाहर निकल नहीं पाते हम उसके अंदर जैसे अंधरे में हम गोल गोल कितने भी घूमें हम बाहर नहीं आ पाते और ऐसी परिस्थिति में वो शिष्य जो अत्यंत तो दुखी था ऐसे गोल गोल घूमने से वो आके बोलता है कि हे गुरुदेव मुझे कुछ रास्ता बताइए तब तो फिर वो गुरुदेव उसको अपना रास्ता बताते हैं और वो रास्ता बताने वाले कौन होते हैं गुरुदेव और गुरुदेव है परम शिव नानाविध वर्णन रूपम धक्ते यथा मलस्फटिक यह भी अपन पिछली बार पढ़ा है कि जिस तरह स्फटिक बणि को आप जहां रखो तो अपने वातावरण का रंग ग्रहण कर लेती है जैसे स्फटिक बणि के बारे में वर्णन आता है कि जहां रख दो तो जैसे यहां रख दो तो वो आपको लाल लाल रंग दिखाई देगी अगर आप सूर्य के समय रख दो तो सूरज तरह की तरह चमकती दिखाई देगी चंद्रमा के उजाले में रख दो तो वो चंद्रमा की तरह पीली मणि दिखाई देने लगेगी लेकिन वो स्वयं क्या उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है कोई परिवर्तन नहीं होता वो स्वयं अपरिवर्तित रहती अमल रहती है तो नानाविध वर्णनाम रूपम धरते वो रूप धर लेती है यथा अमला स्फटिक जिस तरीके से अमल होते हुए भी स्फटिक मणि भिन्न भिन्न रूप धर लेती है तो सुर मानुष पशु पाद रूपत्वम तदवद ईशो अपि ईश्वर भी वैसे ही तदवद ईशो अपि ईश्वर भी क्या करता है भिन्न भिन्न रूप धर लेता है लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको स्वयं कुछ फर्क नहीं पड़ता वो भिन्न भिन्न गुफाओं में प्रविष्ट हो जाता है लेकिन उसके बावजूद वो परस्थ बना रहता है उस माया से अलग बना रहता है अब इसके आगे जो अपने आज के लिए रखा था कि गच्छित गच्छित जल यु हिमकर बिंबम स्थिति में याती अब हम अगर कभी बस में बैठते हैं और किसी तालाब के किनारे से हमारी गाड़ी जाती तो हमको दिखता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है कई बार हम गाड़ी में चलते हैं तो हमको लगता है ये पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं कभी दूर और पहाड़ भी ऐसा लगता है हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं ये पास पास पाल तो पेड़ झटाझट पीछे चले जाते हैं और दूर वाले पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं ये भ्रांति हमेशा होती है हमारे पेड़ की छाया भी दिखाई देगी अगर किसी तालाब के अंदर और हम चलेंगे तो ऐसा लगेगा ये छाया हमारे साथ चल रही क्या वो वास्तव में चल रहे हैं वो वास्तव में नहीं चल रहे क्या हमको लगातार हम समुद्र के किनारे चलते चले जाएं तो हमारे को उसमें उस जो सूरज की छाया चल रही वो भी हमारे साथ चल रही वो वास्तव में चलती नहीं है तो गच्छति गच्छति जैसे चलती जैसी प्रतीत होती है जल यु हिमकर बिंबम स्थिति स्थिति या जिस तरह से हमको जल में स्थित चंद्रबिंब चलता हुआ सब प्रतीत होता है लेकिन वो सचमुच में चलता नहीं है क्योंकि वो स्थिर है तनुकरण भुवन वर्ग तथा अप्य मात्मा महेशान उसी तरह से यह या महेश्वर यानी जो हम जिस चेतना की केंद्र की परम तत्व की बात कर रहे हैं वो महेश्वर भी सदा हमको चलता हुआ सा प्रतीत लगता है क्या रे हमारी आत्मा दुख गई अरे हम तो बहुत दुखी हो गए हम तो मर गए वो आदमी मर गया तो ये सब चीजें हम जो है। हमको है ना इसी तरीके से वो उसमें परिवर्तन होता था दिखाई देने लगता है कि वो शिव कैसे कह सकते हो ये तो मर जाता है ये तो दुखी हो जाता है तो बीमार पड़ जाता है तो बुढ़ा हो जाता है लेकिन क्या उस चलती हुई परछाइयों से उस सूरज को या उस चंद्रमा को कोई फर्क पड़ता है क्या बिल्कुल नहीं पड़ता क्यों? क्योंकि वो उस सबसे परे स्थित है उस पहले ही श्लोक में बता दिया कि परा परस्थम गहना दना देना गहन से वो परिस्थित है इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस, उससे वो तत्व बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है तो गच्छते गच्छते जल इव हिमकर बिंबम स्थित है स्थिति याति तनुकरण भुवन वर्गे है उसी तरह यहां पे शरीर इंद्रिया और अंतरिक्ष के बीच में वो हमको उसका बिंब चलता हुआ सा प्रतीत होता है उस परम चेतना यहां पर हम हजारों दिशाओं से उस परम तत्व का निरूपण करने की कोशिश करते हैं हम भिन्न भिन्न किस्म की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं हम में से कब किसको कौन सी मानसिकता के द्वारा किस द्वारा हृदय के अंदर वो बात उतर जाए और हमारा दिल बदल जाए हमारी दृष्टि बदल जाए हमारी अंतर यात्रा आसान हो जाए इसलिए ऋषि भिन्न भिन्न प्रयोगों के द्वारा अन्यथा एक शब्द बहुत है चैतन्य महात्मा बस इन दो शब्दों के द्वारा इंसान का उद्धार हो सकता कि सब कुछ का अंतिम सत्य चैतन्य है उसी के द्वारा सब कुछ बना हुआ है और उसको अगर रिवर्स करोगे या उल्टी दिशा में अनुसंधित करोगे उसकी उसको खोजो कि ये इसका सत्य क्या है उसका सत्य क्या है उसका सत्य का छिलके तो अंतिम रूप से वो छिलके निकालने के बाद बचेगा क्या चेतना और कुछ भी नहीं बचेगा एक पत्थर का भी अंतिम सत्य चेतना है मेरा भी आपका भी सबका अंतिम सत्य चेतना है शिव सूत्र का पहला ही सूत्र है चैतन्य महात्मा एक ही और उन्होंने यहां तक गुरुदेव कहते अगर ये बात समझ में आई गई दिल में उतर गई तो आगे की किताब बंद करके रख दो कुछ जरूरत नहीं पड़ती बाकी के छित्तर सूत्र और है उसमें लेकिन अगर पहले ही सूत्र में आपका उद्धार हो गया तो बाकी किताब आपकी जरूरत अब तो सबसे ऊंची बात सबसे पहले क्यों कहती उसको तो आखिर में कहना था अपन कहते हैं था तीसरा पुरस्कार इसको आप दूसरा पुरस्कार उसको और फाइनल पुरस्कार रहस्यमय है और आखिरी में बता दें लेकिन यह संसार की यात्रा यहां पर है ना गुरुदेव आपको सबसे पहले बता देते ये फाइनल डेस्टिनेशन ही है आपकी अंतिम जगह ये जाने चाहिए यही समझ में आ गई तुम कहां खड़े हो यही खड़े हो तो बस बात खत्म इससे आगे आपको अनावश्यक रूप से मंगजमारी करने की जरूरत नहीं है आप वही खड़े हो जहां होना चाहिए लेकिन यहां जब बात समझ में आती तो फिर हम पीछे हटते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं से फिर हम उसका परीक्षण करते हैं तो किसी न किसी दिशा से कोई न कोई किरण हमारे हृदय में उतर के हमारी यात्रा अंतर यात्रा को आसान कर देती है तो इसी तरह वो बताते हैं कि गच्छत गच्छते जल इव हिमकर बिंबे बिंबम स्थित स्थितम याति तनुकरण भुवन वर्गे तथा आयम आत्मा उसी तरह यह आत्मा भी आपको चलती फिरती सी। या भिन्न भिन्न भिन परिवर्तन परिवर्तित रूप परिवर्तित होती सी प्रतीत होगी लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं। है। कुछ नहीं है वो उसके वो ये वही भ्रम है कि वो केंद्र में न तो भूत है ना वर्तमान है ना भविष्य है ये जैसे ही हमारा संसार बनता है तो यहां पर सब बन जाते हैं वो समय भी बन गया इसलिए भूत वो वर्तमान भविष्य नाम की चीजें भी होगी हमको एक शरीर में बांध दिया गया इसलिए हम एक किरण का अधिकार देखो आप केंद्र में रहो तो सारी किरणों पर आपका अधिकार और एक किरण में रहो इस जिस शरीर या किरण है इस किरण में रहो तो मात्र इस शरीर पर आपका अधिकार तो केंद्र पर जाती है या आप क्या बन जाते हो चक्रेश्वर पूर, पूर्ण चक्र के स्वामी और जैसे ही आप बाहर निकलते हो जैसे थोड़ा से भी बाहर निकले तो क्या हो जाते हो आप, आप बन जाते हो एक इंडिविजुअल या जिसको बोलते हैं जीव चेतना या पशु भाव अब हम बताएं कुछ शब्दों की उत्पत्ति बड़ी सुंदर है लोग बोलते हैं परेशान इंसान परेशान क्यों है कि उसकी शान तो केंद्र में और शान से परे खड़ा है वो इसलिए वो परेशान है उसकी शान केंद्र में उसकी ग्लोरी उसका गौरव कहां है उस केंद्र में उस केंद्र से जैसे ही वो दूर आता है वो परेशान हो जाता है तो जिंदगी परेशानी का दूसरा नाम है जैसे ही हम इस शरीर में है और हमारी अंतर यात्रा नहीं जा रहे तो हम निश्चित परेशान हैं क्योंकि उस शान से जितने दूर जाएंगे हम उतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे जितने दूर चले जाएंगे उस परिधि की तरफ उस इल्यूजन की तरफ उस भ्रम की तरफ उस मृग मरीचा की तरफ जो है ही नहीं उसकी तरफ हम चले जाएंगे चले जाएंगे हम परेशान होते चले जाएंगे क्योंकि उस शांत से परे चले जाएंगे और जितने दूर जाएंगे हम उतने ज्यादा परेशान और जितने केंद्र में होंगे उतने हम शानदार होते चले और पूरे पूर्ण केंद्र में हम पूरी तरह से गौरव गौरवान्वित हो जाते हैं पूरे शानदार हो जाते हैं तो उस शान से हम परे जा रहे हैं इसलिए परेशान हो जाते है ना ऐसे कैसे शब्द है स्वस्थ हम हो जाते हैं अस्वस्थ स्व में जो स्थित है यानी जो केंद्र में स्थित है वो स्वस्थ है स्व का मतलब होता है हम स्वयं अपना केंद्र और या स्थ यानी संस्कृत के शब्द है स्वस्थ है ना और अस्वस्थ जो अपने आप में स्थित नहीं है जो अपने केंद्र से जैसे ही बाहर गया वह अस्वस्थ हो केंद्र में वो स्वस्थ है केंद्र से बाहर वह अस्वस्थ है इसलिए महेश भी यानी जो परम चेतना है जो केंद्र है जो शिव है जो चैतन्य है वो भी हमको बदलता हुआ सा प्रतीत होता है कभी दुखी कभी सुखी सा प्रतीत होता है कभी सुंदर कभी क्रूप सा प्रतीत होता है कभी बड़ा कभी छोटा प्रतीत होता है कभी गरीब कभी अमीर प्रतीत होता है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा का चलता हुआ बिंब चलता हुआ सा प्रतीत होने के बावजूद चंद्रमा नहीं चल रहा है मात्र उसका बिंब चल रहा है इसी तरह यहां पर भी वो कई गुफाओं में अपना बिंब प्रति प्रकाशित किए हुए हैं लेकिन वो स्वयं उससे परे है केंद्र हमेशा सबको प्रकाशित करता है लेकिन उस घूमते हुए चक्र में वो केंद्र कभी नहीं घूमता आप किसी साइंटिस्ट से भी पूछ लो मैथमेटिशियन से पूछ लो कि इतना तो भी तेजी से चक्र घूमे केंद्र सदा स्थिर होता क्योंकि तो उसमें डायमेंशन ही नहीं होता तो घूमेगा कैसे जीरो डायमेंशन घूम ही नहीं सकता घूमने के लिए डायमेंशन चाहिए उसमें जीरो डायमेंशन है तो घूमेगा कैसे घूम ही नहीं सकता इसलिए केंद्र सदा स्थिर होता इसलिए वो हमेशा अपने स्थैर्य में रहता है और हमेशा अपनी शान में रहता है और वो कभी भी उससे इन्वॉल्व नहीं होता आप चक्र कितना भी तेजी से घूम रहा है उसके केंद्र में आप अपनी उंगली रख दो आपकी उंगली को कोई नुकसान नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो पूरी तरह से स्थिर है केंद्र सदा स्थिर होता है अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता भी इसलिए कि हमारी केंद्र जीरो डायमेंशन उंगली जीरो डायमेंशन में नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत खरोच लग सकती है अन्यथा हमारे को केंद्र में कभी भी कोई दुख नहीं दे सकता आप कितना मैथमेटिकल प्रूफ है कि आप सेंटर में जाओ सेंटर कितना भी तेजी से चक्र घूम रहा हो सबकी बारह बजा दी उसने जो बाहर की तरफ खड़े उनकी लेकिन केंद्र में आप उन लोग कुछ भी क्योंकि जहां आपकी शान है उस जगह के ऊपर आपको कोई कुछ इसलिए बोलते हो परम आनंद का स्रोत उस आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता चक्र को और तेजी से घुमाओ और तेजी से घुमाओ क्यों? कि संसार आपको चाहेगा कि आपके आनंद को छीने इसलिए और तेजी से घुमाएगा उस चक्र को लेकिन आपकी उंगली को कुछ भी नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह आप केंद्र से जुड़ गए केंद्र से जुड़े हो इसलिए जब केंद्र से जुड़ जाता आप में अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाता है जब और अपनी पहचान उस अंतरात्मा से करता है तो वह अपने कर्मों से भी मुक्त हो जाता है क्योंकि कर्म उसको छू भी नहीं सकते क्योंकि केंद्र में कर्म की स्थिति नहीं है कर्म का बोझ लाप के केंद्र में जाया ही नहीं जा सकता केंद्र में जाने वाला अपने कर्मों के बोझ को बाहर ही छोड़ जाता क्योंकि इस शरीर के द्वारा किए कर्मों की सजा वो चेतना क्यों मुक्त है क्योंकि जब आपने अपनी पहचान उस चेतना से बना ली तो आप आपका जन्म चलो एक देश में हुआ आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और आप पूरे जीवन आपने दूसरे देश में बिता रहे हो तो उस पहले वाले देश के अंदर अगर कुछ हो जाता भूकंप आ जाता तो आपको क्या तकलीफ होगी क्यों, आपके शरीर को तो कोई नुकसान नहीं हो पाएगा ना क्योंकि आपने अपनी पहचान बदल ली आपने शरीर के साथ जब तक आपकी पहचान है तब तक इस शरीर के द्वारा किए गए हर कर्म की सजा या हर कर्म का पुरस्कार आपको भुगतना आपकी मजबूरी क्योंकि आपकी अपनी पहचान आपने इस शरीर से बना ली लेकिन जिस वक्त आप अपनी आपकी पहचान उस चेतना से बना लोगे तो उस चेतना को कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी शान को कोई छीन नहीं सकता तो वो है केंद्र का आनंद तो अपन आज की इतनी बात के बाद यहाँ पर अपन विराम लेते हैं